भागवत कथा दशम स्कंध पर्वार्ध परीक्षित ग्वालों ने बूढ़े बच्चों स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष मार लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे गोपियाँ अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थीं। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज झंस कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ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 वे बछड़े चलाने लगे दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोश्त गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते शाम और राम कहीं बाँसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर कान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं एक ओर देखिए तो सांड बन बनकर पकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर कोयल बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियाँ निकाल रहे हैं परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे एक दिन की बात है श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चला रहे थे उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुँच गए उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए भगवान श्री कृष्ण ने पूछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैच के वृक्ष पर पटक दिया उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे पर जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वे ही श्याम और बलराम अब वस्पाल बचनों के चरवाहे बने हुए हैं वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले, ले लेते और बचनों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते एक दिन की बात है सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बचनों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए उन्होंने पहले बचनों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के बद्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहाँ आया था उसकी चोज बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था उसने झपट श्री कृष्ण को निगल लिया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 जैसे कोई वीरन गाड़र जिसकी जड़ का खस होता है को ची डाले इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एक स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां अचेत और आनंदित हो गई हों सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँप कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्हीं ने घर के लोगों से सारी घटना कर सुनाई परीक्षित बकासुर के वज की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप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 देखो ना महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब सोलह आने ठीक उतर रही है नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आँख मिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते